द्रम कर्णे श्रीना वज्रं पशे माक्षत्र स्थिर सुंशमुभशे मेहताय शांति शांति शातिश अथर्व वेदी मांडव्य परिषद द्वादश मंत्र तक इस हुआ, उसके कुछ विचार होगा उसकी कुछ कारिकाए बाकी हैं है। मंत्र में कहा था अमात्र चतुर्थ जो चतुर्थ ओंकार है अमात्र है और ऊपर समाप्त होने के बाद जो चुपचाप होने की स्थिति में अमात्र कहते हैं वो व्यवहार के योग्य नहीं होता जागृत स्वप्न सुश्रुति आदि व्यवहार के योग्य नहीं है वह मात्र ओंकार उस समय में सारा प्रपंच शांत हो जाता है मैं कारण तक नहीं है अज्ञान तक नहीं है प्रपंचो को समान शिव कल्याण सुख स्वरूप है अद्वैत है एवं ओंकार आत्म इस प्रकार का ओंकार आत्मा ही है ऐसा कहा था सम फल भी बता दिया संविशदी आत्मा आत्मा अपने से ही अपने में प्रवेश करता है दूसरे से नहीं माने द्वैतादी अवस्था में भिन्न व्यक्ति भिन्न जगह पर प्रवेश करता है किंतु तो यहाँ स्वयं स्वयं में प्रवेश करना माने अपना स्वरूप समझना है वहां ये नहीं कि दो स्वयं को स्वयं में जाके प्रवेश करे, ऐसा भी नहीं है वही है ऐसा कहा था इस विषय में कुछ बारह कह कहते हैं टीका में कहते हैं यथा पूर्वम आचार्य श्रुत्यर्थ प्रकाश का श्लोका प्रणीता जैसे पहले प्रथम मंत्र से लेकर के ष्ट मंत्र तक एक बार इस का मंत्रों का व्याख्या स्वरूप का बताई का पुनः सप्तम मंत्र का अलग से एक व्याख्या बताई कार्य का रूप में पुनः अष्टम मंत्र से एकादश मंत्र तक की व्याख्या की ठीक उसी प्रकार यहाँ भी यथा यह पूर्वम आचार्य ने प्रकाश का श्लोका प्रणीता जैसे आचार्य ने जैसे पहले आचार्य जी के द्वारा गौरपाल आचार्य जी के द्वारा श्रुत का प्रकाशक श्लोक प्रणीत के बनाए गए थे ठीक इसी प्रकार तथा उत्तरेपी श्लोका श्रुति उक्ते अर्थ एवं संभवी आगे के जो कार्य का आ रही है वो श्रुति के द्वारा कहे गए अर्थों में ही संभव है उसी में होंगे श्रुति में जो कहा उसी के प्रतिपादक है केवल आगम प्रकरण ही नहीं पूरे वैतथ्य प्रकरण अद्वैत प्रकरण अलाद शांति प्रकरण सारे कार्य के श्रुति तो के अर्थ का ही प्रतिपादक है विशेषकर जो वैतथ्य आदि प्रकृति आएंगे वहां मंत्र आदि तो है नहीं तो मंत्र समाप्त हो गए मांडव के तो वो यहां जो सप्तम मंत्र है और द्वादश मंत्र है इसी के व्याख्या के रूप में विशेषकर क्यों यहाँ अद्वैत शब्द आया हुआ है उस अद्वैत की सिद्धि युक्ति आदि से भी किया जा सकता है तो अद्वैत की सिद्धि के लिए पहले द्वैत को मिथ्या घोषित करना होगा इसके लिए क्षोपनादि का दृष्टांत बना करके द्वैत को मिथ्या घोषित करेंगे युक्ति के बल पर द्वितीय वैतथ्य प्रकरण और तृतीय प्रकरण में स्तुति के द्वारा यद्य सिद्ध है अद्वैत शांतम शुभम अद्वैतम इत्यादि आया है फिर भी युक्ति से भी सिद्ध किया जा सकता है इसको लेकर के तृतीय प्रकरण है और चतुर्थ प्रकरण में तत्त द्वैतवादियों का आपस में लड़वा करके एक दूसरे के मत के मत मिलता नहीं इनका जब हमसे लड़ने आते हैं तो एक होकर के आते हैं किंतु आपस में सबका लड़ाई मतभेद है तो एक दूसरे का मत का दूसरे का मत खंडन कर जाते हैं सुंदर उप सुंद न्याय से सब समाप्त तो हो जाते हैं द्वैत रह नहीं पाता एक दूसरे से एक दूसरे का मत का खंडन हो जाता है हमारे मत सुरक्षित रह जाता है अद्वैत इस ढंग से करेंगे और दूसरा फिर यदि अद्वैत है तो जगत क्यों दिखता है एक प्रश्न उठता है तो अलाद शांति नामक प्रकरण है वो जैसे जलती हुई लकड़ी को घुमाएंगे तो गोलाई दिखाई पड़ेगी वास्तव में गोलाई नहीं है अग्नि है वहां वो तो क्रिया और उसमें क्रिया है उपाधि घुमना रूप क्रिया के कारण वो गोलाई दिखाई दे रही अग्नि वास्तव में गोल होती नहीं है इसी प्रकार जगत जो भाष रहा है एक कल्पना मात्र है अधिष्ठान में कल्पना है ऐसे सिद्ध करेंगे चतुर्थ प्रकार में तो ये कहा यहां यथा पूर्वम श्रुतीर्थ प्रकाश का श्लोका प्रकता जैसे पूर्व में गौरपादाचार्य ने श्रुति के अर्थ के प्रकाश करने वाले श्लोक कार्य का बनाए तथा उत्तरेपी श्लोका आगे जितने भी कार्यक आएंगे केवल आगम प्रगल के नहीं आगे जितने भी है सबके सब, के सब। श्रुति अर्थ एवं संभवि के कहे गए अर्थ में ही संभव है ये सिद्ध करना चाहते हैं ऊपर कहा पूर्ववत्त कहा जैसे पहले कहा उसी प्रकार यहां भी पूर्व के हैं कहना चाहते हैं अत्र श्लोका बवंती पूर्ववत्त अत्र श्लोका बवंती जैसे पहले कई श्लोक आ गए मैंने कारिकाएं आई उपनिषद की व्याख्या के लिए उसी प्रकार का यह श्लोक है कारिकाएं है ये अच्छा आगे कार्य का है पादसो विद्यात् पादा न संशयः संशयः पादसो पादसो विद्यात् विद्यात् पादा पादा किचि ओंकार न किंचित अभिचिता ओंकार को प्रत्येक पाद करके ओंकार को जानना चाहिए मान का प्रथम पाद माना आत्मा का प्रथम पाद के साथ अभेद करके जो आकार होता है ओम में आकार उसका इतना बड़ा क्षेत्र है जो पंचकृत जितने भी भूत हैं और भूतों का कार्य है अभी जो हम व्यवहार करते हैं पंचकृत हैं पृथ्वी जल जलवायु तेज आकाश यह है और इसका कार्य और जागृत अवस्था और उसका अभिमानी ओमकार में आया हुआ आकार आकार का आकार स्वरूप है यह सब उसी प्रकार जितने सूक्ष्म भूत हैं जिसको तन्मात्रा शब्द से कहा जाता है पंच तन्मात्रा आदि बोलते हैं वह और उसका कार्य हमारे सूक्ष्म इंद्रिया अंतकर्म है बहिष्कर्म है दो प्रकार के इंद्रिया और उसका अभिमानी तेजस आत्मा यह है ओमकार में आया हुआ उपकार का पाप तीसरा अज्ञान व दोनों शरीरों का अक्या, कारण अज्ञान और सुषुप्ति अवस्था उसके अभिमानी आत्मा जो प्राज्ञ है ओमकार का तृतीय मात्रा है मकार यह समझना है खाली विश्व तेजस प्राक नहीं ऐसा समझना है और अब आत्मा का जो पाप समाप्त हो गया जिसको चतुर्थ पात तुरीय पात करके कहते हैं इधर ओमकार में अमात्रा आया है मात्रा रहित तो हो जाता है म के उच्चार के बाद में कोई मात्रा नहीं चले वह तुरी आत्मा हो जाता है ये कहा ओंकार पादसो विद्या ओंकार को प्रत्येक पाद के आत्मा के पाद के आधार पर समझे जाने पादा मात्रा न संशय पाद ही मात्रा है पाद और मात्रा में कोई संशय नहीं पाद अलग आत्मा के पाद अलग है और ओंकार के मात्रा अलग है ये बात नहीं कई इसमें संदेह नहीं है जो पाद है वो मात्रा है पादा मात्रा न संशया ओंकार पादशो के इस प्रकार से ओंकार को प्रत्येक पाद के माध्यम से जान करके साक्षात्कार करके ज्ञातवाकार तो था साक्षात्त्य साक्षात्कार करके क्या होगा न किंचित अभी चिंता फिर आगे कोई चिंतन न करें चिंतनीय वस्तु का अभाव हो जाता है अगर ओंकार के पादों का ठीक से चिंतन किया व्यक्ति ने मैंने ओंकार के मात्रा में इन पादों का अभेद करके चिंतन करके गया और समष्टि को थूल को सूक्ष्म में लय कर देना सूक्ष्म को कारण मिलय करना और कारण को अमात्र में ले जाकर लय करके जो बैठ गया उसके पश्चात निका भी चिंता है चिंतन या वस्तु ही नहीं रहेगी कोई चिंतन छोड़ दे चुप ओके अपने स्वरूप में बैठ जाए ये कह ठीक में कहते हैं ओंकार से पादशो विद्यादृशी इतिहास ओमकार को पाद से जानना विद्या मान जानना कीदृशी किस प्रकार है एक एक आत्मा के पाद समझना ओंकार को की कि ऋषि किस प्रकार है ऐसे शंका कर कहा पादा मात्रा न जो पाद है वही मात्रा है कोई संशय नहीं मूल में बता दिया पादा मात्रा न संशया पाद कोई मात्रा रूप से समझना कहा पादा नाम मात्रा नाम चन्म एकत्व कृतवा दोनों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अन्य एक, एकता करके पाद ही मात्रा है मात्रा ही पाद है क्यों अष्टम मंत्र वैसे कहा था पादा मात्रा मात्रा से पादा ऐसा बोला था जो पाद है वही मात्रा है जो मात्रा है वही पाद है अवैध है, है। ठीक में कह रहे हैं पादा नाम मात्रा नाम का अन्यानम एक दूसरे का पाद और मात्राओं का आत्मा के पाद और ओमकार के मात्रा है एकत्व कृतवा एकत्व करके अवेद निश्चित तो में कहा अवेद निश्चय करके जो पाद है वही मात्रा है जो मात्रा है वही पाद है जो अष्टम मंत्र में कहा था पादा मात्रा मात्रा से पादा ऐसा कहा था अवेद निश्चय करके तो तद विभाग विधुरम ओंकार प्रमुख विद्याय तो पाद और मात्रा से रहित जो अमात्र वाला और तुरीय वाला आत्मा में तुरीय में पाद नहीं।, नहीं है और ओंकार के अमात्र में पाद नहीं है तद विभाग विधुरम पाद और मात्रा का विभाग से रहित वाले में जब पहुंच जाता है व्यक्ति विलय भाव से जब जाता है तद विभाग विधुरम उस विभाग से पाद और मात्रा के विभाग से रहित ओंकार ब्रह्म बुद्धि उस ओमकार को ब्रह्म बुद्धि से उपासना करने वाला व्यक्ति माने जैसे हम मूर्ति में भागवत बुद्धि से उपासना करते हैं उसी प्रकार ओंकार में ब्रह्म बुद्धि से जो उपासना करता हो गया तो वती कृतार्थ था, था उसके अवश्य प्रयोजन सिद्ध हो जाता है प्रयोजन सिद्ध वाला हो जाता है कृता कृत अर्थ प्रयोजन ये ना। जिसने प्रयोजन सिद्ध कर लिया ऐसा हो जाता है कहा ओंकार दो नंबर की टिप्पणी में ओंकार लक्ष्य प्रत्येगा मानव है ओंकार की उपास मन है ओंकार का लक्ष्यार्थ होता है आत्मा उसकी जो चिंतन करता हो लक्ष्यार्थ ओंकार का आत्मा है ये कहा उसके चिंतन करने वाले का कृतार्थता हो जाती मानी प्रयोजन सिद्ध हो गया वस्ता अभी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं रहा कृत अर्थ मान प्रयोजन जिसने प्रयोजन सिद्ध कर लिया ऐसा हो जाता हो सब कृतार्थ एक कहा ओंकार पाद शो ज्ञापन न किंचित अभी चिंतित मूल में कहा था ओंकार को प्रत्येक पाद से जानकर फिर कोई चिंतन न करें उसी में बैठ जाए माने वो ज्ञान रूपी दीपक यदि दी जला नहीं है तो उसको जलाने के लिए साधना करे अगर ज्ञान रूपी दीपक जल गया आपका जल गया है तो उसको बूझने न दे बस उसी उसी में बैठे रहे यही बात उसी में बैठे रहे फिर नीचे उतरे नहीं उसी में बैठे रहे अगर आत्मा का वृत्ति बन जाती हो तो फिर वहां से नहीं बैठे रहे न किंच कहा था ठीक है में तस्मात्म का, का अन्योन एकत्व होने के कारण से ब्रह्मबुद्धि से उसकी उपासना करने पर फिर कोई चिंतन छोड़ दे एक पुरस्कृत ओंकार उद विभाग शून्य ब्रह्मबुद्ध्यादित ये कहना चाहते हैं <laughs> के भाष्य से देखे पहले यह तो कई सामान्य ये सामान्य से प्रत्येक पादों में दो दो से बताया था ध्यान देना है प्रथम पाद में आत्मा के पाद और ओमकार के प्रथम मात्रा में क्या सामान्य था आप और आदिपत्व प्राथम्य है दोनों में मान आत्मा में सबसे पहले विश्व है पाद प्रथम है और ओंकार में अकार है प्राथम्य और एक व्याप्ति क्योंकि विश्व जो है विराट उसे संपूर्ण जगत व्याप्त है इसी प्रकार है। अकार सर्वाबाक ऐसी स्तुति है आकार के द्वारा संपूर्ण शब्द जगत व्याप्त है अर्थ जगत विश्व से व्याप्त है शब्द जगत आकार से व्याप्त है ये तो है व्याप्ति सामान्य दूसरा है आदिमत्व सामान्य तो प्रथम तो है तो दो सामान्य था और द्वितीय पादीय मात्रा में था उत्कर्ष और उभयत्व सामान्य तो था बीच में है मध्यस्थत्व है उकार मध्य में है अकार मकार के मध्य में है तो तेजस जो है विश्व और प्राज्ञ के बीच में है। मध्यस्थत्व तो एक सा है और एक उत्कर्षत्व तो कहा। तृतीय मात्र तृतीय पाद का कहा था एक तो मित्र और अपीति सबको माप लेता है ओमकार का जो मकार है वो आऊ को माप लेता है और विश्व तेजस को मापने वाला है प्राग्ञ कैसे और ऊ उच्चारण करके लगातार आप उच्चारण करेंगे ओम ओम ओम ऐसा उच्चारण करेंगे तो अकार उकार मैंने मकार के उच्चारण काल में उसमें प्रवेश हो गए अब उसके उच्चारण नहीं है ऐसा लगते हैं फिर बाद में बोलने लगे तो वहीं से निकलते हुए वो जाते हैं मैंने माप मापने वाले जिसमें डाला जाता है निकाला जाता है वो एक माप पात्र होता है भाई तो माप है तो इसी प्रकार मकार माप कर लेता है दोनों तो। इस प्रकार सुसुप्ति अवस्था में देखते हैं प्राग्ञ में ये दोनों प्रवेश हो जाते हैं विश्व तेजस और जागृत स्वप्न में वहीं से निकलते हैं एक तो है मीति शामन, दूसरा है आपती सामान्य व्याप अपी लय हो जाना ये दो सामान्य है यही समझना कहा सामान्य सामान्य तीनों का बता दिया है में कहा है दसम में कहा नवम एकादश मंत्रों बताया हुआ सा दृश्य है यथोक्त सामान्य ही पादा एवं मात्रा मात्रा से पादा यह सादृश्य देखने पर एक ही लगता है दोनों जो सादृश्य उसमें वही सादृश्य इसमें बराबर है इसलिए पा... आत्मा के पाद ही ओंकार की मात्रा है और ओंकार के मात्रा ही आत्मा के पादर है तस्मात ओंकार पादशो विद्या इसलिए ओंकार को प्रत्येक पाद के माध्यम से जानना चाहिए एवं ओंकार ज्ञाते दृष्टार्थम अदृष्टार्थम व किंचित प्रयोजन चिंतित जब ओंकार को जान लिया वो परमात्मा ही है अमात्र ओंकारो परमात्मा आत्म से चिंतन में आ गया उसके बाद दृष्टार्थ श्लोक के प्रयोजन और अधार्थ परलोक संबंधी प्रयोजन ये दोनों प्रयोजनों का न कि चिंता है दृष्टार्थ प्रयोजन को भी चिंता न, कर न करे और अदृष्ट प्रयोजन को भी चिंता न करे कृतार्थवादित्यर्थ कृतार्थ हो गया पहुंच गया अपनी स्थिति में पहुंच गया कृतार्थ हो गया प्रयोजन सिद्ध हो गया उसका कृतम अर्थम अर्थ हो यह अर्थ अर्थ माने प्रयोजन प्रयोजन कर लिया जिसने सिद्ध कर लिया ठीक कहते हैं तस्मा पादा मात्रा न तो अन्दर पादा से पादा इत्यादि जो कहा था पासे पासे पासे पासे पासे पासे पासे जो गाता। उसको लेकर उकार उभय विभाग शून्य ओंकार तदकत्व पुरस्कृत ओंकार उभय विभाग शून्यम ब्रह्म बुद्धिया जानी ओमकार इत्यादि उसको एक सामने करके पादा ही मात्रा है मात्रा ही पाद हैं ऐसा तो सामने करके ओंकार उभय विभाग शून्यम ब्रह्मबुद्ध दोनों विभागों से शून्य चतुर्थ तुरीय मात्रा अमात्र जिसको बोलते तुरीय पाद और इधर अमात्र इधर समाप्त हो जाता है वहां पर इधर मात्रा भी नहीं है उधर पाद भी नहीं है ऐसे जो उभय विभाग शून्य ब्रह्म विद्या जानी उस दोनों विभागों से पाद और मात्रा के विभाग से रहित को ब्रह्म बुद्धि से जाने माने अमात्र ओंकार और तुरी जो आत्मा का पाद है नाम मात्र है कुछ नहीं उनको समझे ब्रह्म बुद्धि से चिंतन करे कहा ओंकार इत्यादि ओंकारो ज्ञाते इत्यादि कहा था अच्छा ओंकार पादशो विद्या भाषा में कहा था टीका में कहते आगे उत्तरार्ध से तात्पर्य कार्य कागज उत्तरार्ध भाग है ओंकार पादशो ज्ञावा न किंचित चिंत उसका तात्पर्य कहते एवं इत्यादि ओंकारे एवं ओंकार इस प्रकार से ओमकार को जान लेने पर दृष्टार्थम अदृष्टार्थम न किंचित प्रयोजन चिंतित दृष्ट प्रयोजन अदृष्ट प्रयोजन दो प्रकार के प्रयोजन के चिंतन करता है साधन करता है व्यक्ति इस्लौकिक प्रयोजन दृष्ट है और प्रयोजन ये कहा एवं ओंकारे ज्ञाते दृष्टार्थम अदृष्टार्थम बा न किंचित प्रयोजन चिंते कोई भी प्रयोजन की चिंतन न करे कृतार्थत्व उसकी आवश्यकता ही नहीं है कृतार्थ हो गया उसने जो कुछ काम करना था कर लिया सब कुछ हो गया आपको प्राप्त हो गया सब प्राप्त हो गया उसको कृतार्थ हो चुका है ये कहा आगे अनुसंधान प्रणव अन्संधानकुशल इति जान सर्वद्वअपवादकृता तद अनभिज्ञस्य परोपदेश ध्यान कथयति देखो दो प्रकार के एक दोकेद्ध हो चुका है एक साधक अवस्था में है दो प्रकार के। शिद्ध अवस्था लिगत तो उपदेश हो गया एक टीका में प्रणव अनुसंधान कुशलश्य प्रणव के अनुसंधान में कुशल है मात्रा और पादों का एकता करना अमात्र में जाकर के बैठना जो समझ गया है वो सिद्ध हो चुका है प्रणव अनुसंधान कुशल से प्रणव में अनुसंधान में कुशल है ऐसे जो कुशल हो चुका है उसको प्रणव ज्ञान व सर्वद्वैत अपना प्रणव का ज्ञान ही संपूर्ण द्वैत का अपवाद ज्ञान है अमात्र में पहुंचने पर कोई द्वैत नहीं रहेगा ज्ञाना कृतार्थता भवती दुख उसको तो उसी के द्वारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता उसको अब आगे कुछ कर्तव्य नहीं रहेगा उसके लिए प्रणव के अनुसंधान के माध्यम से जब अमात्र प्रणव में पहुंच गया तो कृतार्थता होगी उसकी प्रयोजन सिद्ध हो गया ये कहा पूर्वकारि पूर्व काम अब, अब क्या कहना चाहते हैं तद अनभिज्ञास्य प्रणव के पाद और मात्रा के विषय में जानकारी नहीं है जिसको ऐसे जो यानी साधक कोटि में है सिद्ध कोटि में नहीं पहुंचा है अभी साधक में है सिद्ध माने उड़ने वाले नहीं आपका जो कार्य में आगे पहुंच गए तो आप सिद्ध हो गए अधूरा है तो साधक है ये नहीं समझ रहा कि जो योग सूत्र में आए उड़ने वाले ही सिद्ध हो ऐसा नहीं आप भी सिद्ध हो सकते हैं अगर अपने लक्ष्य पर पहुंचना ही सिद्ध है सिद्धि वही है लक्ष्य पर पहुंचना जिस लक्ष्य में लक्षित करके आप चल रहे हैं वहां पहुंच गए उस अवस्था में सिद्ध है जब तक नहीं पहुंचे तब तो तक तो तो साधक है यही है इदानम तद अभिज्ञ प्रणब के बारे में जानकारी नहीं जिसको मात्रा और पाद के बारे में एकता भी जानकारी नहीं है और अमात्र जो ओंकार होता है वो ब्रह्म है ऐसा जानता नहीं है ऐसा जो व्यक्ति है परोपदे से मात्र शरणस्य माने शिष्टाचार के द्वारा चलने वाला है दूसरे ने जो बता दिया उसी मार्ग में चलने वाला व्यक्ति अपने आप विवेक नहीं कर पा रहा है अपनी बुद्धि तो काम नहीं करती दूसरे का ऐसा कर ऐसा बोल दे तो वही करने वाला और वो उपदेश मात्र सरणस दूसरे के उपदेश मात्र में शरण है जिसका उसी के अनुसार चलता है महापुरुष जैसा बता दें, वैसे चल रहा होगी अपने आप भी नहीं कर पा रहा ऐसी स्थिति वाला जो साधक होगा ध्यान कर्तव्य काम कथा लिए उपासना कर्तव्य है ये दिखाते कथन करते हैं ध्यान माने उपासना प्राण की उपासना अगर उसके चिंतन करके आत्मभाव में नहीं बैठ पाता है तो कम से कम उसकी उपासना करें, उसका जाप करे कहना चाहते हैं एक दो की टिप्पणी प्रणव अनुसंधान को सदस्य उत्तमाधिकारी प्रणव के अनुसंधान में कुशल कौन होगा उत्तम अधिकारी अधिकारी तीन प्रकार के हैं उत्तम मध्यम मंडल तीन प्रकार के अधिकारी हैं तो उत्तम अधिकारी के लिए तो उपदेश हो गया पूर्व कार्य का तन मध्यम से अधमस्य मध्यम और अधम माने निकृष्ट जो होंगे मंद होंगे मध्यम में में भाव है कुछ तो उत्तम के साथ हो जाते हैं कुछ मंद के साथ हो जाते हैं इनके लिए उपासना ओमकार की उपासना करने के लिए आगे कार्य का है ये कहा <coughs> कथन करते हैं कार्य का है जीत प्रणव प्रणवो प्रणवो ब्रह्म प्रणव निुक् न भय विद्वि युत प्रणव चेत प्रणव प्रणवो निर्भय ने यूगता ने यूगता श्या प्रणवे प्रणब नित्य युक्त न भय विद क्वचि चेत प्रणवे युंजिता चेत द्वितिया कर्म है इस चित्त को मन को माने मनोवृत्ति को प्रणवे युंजित में लगाए योग्य धातु जोड़े प्रणब्य जोड़ दे अन्य चिंतन छोड़ के प्रणव का चिंतन करता रहे चेत द्वितीयांत है कर्म है वो इस चित्त को इस मन को मनोवृत्ति को प्रणब में जोड़ दे बाह्य चिंतन छोड़कर के प्राण में जोड़े क्यों प्रणव ब्रह्म निर्भयम जो निर्भय ब्रह्म है भयरहित ब्रह्म है वो प्रणवी तो है उपासना के लिए बोला इसी के माध्यम से आप उस ब्रह्म को प्राप्त तो कर सकते हैं प्रणव ब्रह्म निर्भय जो ब्रह्म है वह प्रणवी है प्रणबे नित्ययुक्त से न भय बीत क्वचित निरंतर प्रणब में लगा हुआ जो व्यक्ति होगा प्रणब के उपासना में लगा हुआ व्यक्ति होगा उसको किसी प्रकार के कहीं से भी भय नहीं होगा क्वचित भयम् न बीतते कहीं से भी भय नहीं उसको कहीं भी भय नहीं होगा ये कहा अच्छा ठीक है मैं देखें नो नो मन समाधानम ब्रह्मणी कर्तव्य किमित प्रणवे तत्कर्तव्यता उचित प्रणवे चेतन क्यों कहा कहना चाहिए था ये ब्रह्मी चेता बोलना था युंजित ब्रह्मी चेता ऐसा बोलना था कार्य काकार को मन को कहा लगाए ब्रह्म में लगाए ये प्रणव में लगाने को क्यों कहा शंका है नो नु मन की जो एकाग्रता है वह ब्रह्मणी कर्तव्य ब्रह्म में करना चाहिए जिसके फल होगा प्रणव प्रणवे कर्तव्यता ऊंचे इस प्रणव में ओंकार में क्यों माने मन समाधान कर्तव्यता कहा जाता है मन को जोड़ने को क्यों कहा ओंकार में ब्रह्म में कहना चाहिए ये शंका आ गई कत्र उसमें उत्तर दिया प्रणव ब्रह्म निर्भय यह प्रणव भी निर्भय ब्रह्म प्रणवी तो है मैंने मध्यम अधिकारी है मंद अधिकारी है, उनके लिए क्यों उनको एक न एक आलम्बन चाहिए निराधार तत्व में एक बैठने पाएंगे उस भाव में जा ही नहीं सकता। उत्तम अधिकारी ठीक पहुंच गया जब मंद अधिकारी होंगे मध्यम अधिकारी होंगे कोई ना कोई आलम्बन देना चाहिए तो ये आलम्बन है उनके लिए प्रणव निर्भयम एकाधिकारी कहा था संप्रति प्रणवे समाहित के चित्त से फलम दर्शेगी प्रणब में जिसका चित्त समाहित हो गया एकाग्र हो गया उस प्रणब को छोड़कर के अन्य में चित्त नहीं जाता ऐसे व्यक्ति का फल कर्थन करते हैं प्रणबे नित्य युक्त से न भयम विद्यते में कहा प्रणबे जो नित्य युक्त है जुड़ा हुआ है उसका कहीं कहीं भी भय नहीं होता ये फल बता दिया ठीक है समाधान विषय में आ यथा भाष्य में कहते युंजित सम्यात्ंजित समाधा मे समाधान करे एकाग्र करे मन को चित्त को प्रणब एकाग्र करे कहा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे चेतो मना परमार्थ स्वरूप जो प्रणव है जैसे व्याख्यान किया सप्तमंत्र है व्याख्या परमाथ स्वरूप प्रणवे जिसका व्याख्या हो गई चारों पादों के द्वारा जिस प्रणव की व्याख्या हो गई ऐसे प्रणव परमार्थ स्वरूप है उसके प्रणवे चेतो मना मन को व्यूंजीता बने समाधान करे एकाग्रता करे एक प्रणबो ब्रह्म निर्भयम भाषण का जिससे कि प्र... निर्भय ब्रह्म प्रणवी तो है माने मध्यम और मंद अधिकारी को लेकर के बोला जा रहा है नहीं तत्र सदा युक्त से भयम भी देते निरंतर प्रणव के चिंतन में जो लगा होगा उसको कहीं से भय नहीं होता जो शरीर आदि के चिंतन में पड़ा होगा उसको तो भय रहेगा तो प्रण के चिंतन में जो लगा होगा उसको भय नहीं।, नहीं कहीं से भी नहीं होता कहीं भी नहीं होता क्यों विद्वान न विभेद कुतः से नैतृपनिषद है आनंदो ब्रम्हणो विद्वान न नीवे कुत ये विद्वान है वो कहीं से वह भी नहीं होता ऐसा कहा है ठीक दे। से देखे तुरीयूप यथा उच्यते हैं तो यथाव्याख्या परमा प्रणवे चेतो मन इत्यादियों का भाष्य में यथाश्दा व्याख्या से तुरीय स्वरूप को जानते स्वरूप अमात्र ओमकार जो चिंतन में पहुंचेगा उसको भाई नहीं होता जो मात्रा वाले ओमकार का चिंतन में रहेगा उसको तो भय रहेगा विश्वादी में जो बैठेगा जो तुरी आत्मा में पहुंचा है अथवा यथा उच्यते दोनों ही हो जाएगा तेम आह उसमें कारण बतलाते हैं तीन नंबर की टिप्पणी त्र ध्यान करते अमात्र अमात्रोकार के चिंतन में कर्तव्य में कारण बदलाते हैं यस्मादिहास्मात्णवो ब्रह्म निर्भय तो निर्भय ब्रह्म प्रण अमात्र जो प्रमण प्रणव होगा निर्भय ब्रह्म ही है ठीक तदेव साधि उसी को सिद्ध करते हैं निर्भय ब्रह्म है प्रणब उसी को सिद्ध करते हैं न तत्र त्र सदा युक्त भयचिदासी उस प्रणब में नित्य युक्त है जुड़ा हुआ है उसको कभी पाया नहीं कहते हैं गंबोत्री में कृष्णाश्रम नाम के बड़े बड़े तपस्वी हुए एक महात्मा बहुत पुरानी बात नहीं है सौ साल के आसपास की बात है ऐसे महात्मा बहुत तपस्वी नंगा रहना गंबोत्री जैसी जगह में अग्नि का स्पर्श नहीं करना और रात में कई महात्माओं ने परीक्षा करके देखा पदमाशन में बैठे बैठे रात गुजारना सोना नहीं देखा महात्मा जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन ने कहा तो एक पंडा कहा करते थे जो कि बोलता नहीं था पुराने पंडित थे अब तो पंडो भी बहुत नए हो गए जानते नहीं तो, पुराना पंडा एक बताया करते थे जो कि बोलता नहीं था बोलता नहीं था मरे मौन रहते थे बोलते नहीं रहे जो कि बोलता नहीं था मो मो मो मो करता रहता था ऐसा एक पंडा ने कहा हमारे बुद्धि में बातें नहीं बैठी उस काल में अब पता लगा ओ ओ मोम करते थे तो मोह मोह हो जाता है निरंतर हुई उच्चारण उनका ऐसे महाभुत है नहीं तत्र सदायुक्त से भयम बीतते कुचित उस प्राण में निरंतर लगा हुआ व्यक्ति का भय नहीं होता कभी भी कहा ठीक टीका में कहते हैं तैतुआत विद्वा कत आनंदो विद्वान न विद्व नीबे कई निवर्तन तरह मनसा सह आनंद्रमणो विद्व नीबे क्रम आनंद जानता तो है तो किदृश स्तरी प्रणबो मंदा मध्यमा चिकारी मंदअिकारी और मध्यम अधिकारी के लिए प्रणव माना उपाश्य कब होता है किस प्रकार होगा इस शंका है किदृश स्तरी प्रणव किस प्रकार का जो प्रणव हैिणश होती किस प्रकार का ध्येय होगा उप्रणव उपाश्य उपास कैसे बनेगा उपाश्य कैसे बनेगी दिहां क्या इसमें कारिगा में गाते हैं प्रणवो हरम ब्रह्म प्रणवच पर अपूर्व नरो बाह्यो न पर प्रणव्यय प्रणवो हरम ब्रह्मा प्रणवच पर नंतरो ना्यो न पर प्रणव्यय उनके लिए होगा कैसा होगा प्रणवो ही अपरम ब्रह्म अपर ब्रह्म जोश बोलते हैं शबुण ब्रह्म बोलते हैं हिणगरवादी बोलते हैं प्रणवो ही अपरम ब्रह्म अपर ब्रह्म जो है प्रणव तो है और प्रणवश परस्परता और परब्रह्म ब्रह्म भी प्रणवी है ऐसा स्मरण किया है विद्वानों ने प्रणव इतनी बहुत बड़ी चीज है प्रणव पर, परब्रह्म ब्रह्म भी प्रणवी है कहा इस प्रकार से चिंतन करना है अपर ब्रह्म भी प्रणव है परब्रह्म ब्रह्म भी प्रणव है ऐसा चिंतन करें और जो सिद्ध कोटि में पहुंच चुके हैं उनके लिए वह प्रणब का है ब्रह्म ये तो साधक कोटि के लिए कहा आधाकारिका में आधाकारि काटि के, के लिए गाते हैं उनके दृष्टि में क्या होता है अपूर्वो अनंतरो ऐसा। ऐसा अपूर्व मानी घट जो बनता है उसके पहले वित्ती है वो अपूर्व नहीं है पूर्व वाला है वो घट जो होता है पूर्व वाला मान कारण वाला होता है कारण वाले को पूर्व कहें और ये पूर्व नहीं है कारण नहीं है इसका इसलिए अपूर्व प्रणब माने अमात्र जो प्रणव होगा वह अपूर्व है माने कारण नहीं उसका कारण वाले को पूर्व कहेंगे किंतु तो ये कारण नहीं कारण है कारण रहित है अपूर्व अनंतर जिसको अपने से भिन्न होता है वो अंतर होता है किंतु तो ये प्रणब से भिन्न कुछ भी नहीं है इसलिए वो अनंतर है अद्वैत है और अबाह बाहर जो अपने से भिन्न होगा या बेहतर होगा बाहर होगा वो तो है भी नहीं अंतर भी नहीं अच्छा अनपरह जिसके पर में कुछ होगा उसको पारा बोला जाएगा अपारा बोला जाएगा जिसके पर में कुछ होगा मान जैसे मिट्टी के पर में कुछ होने वाला क्या होने वाला है घट होने वाला है मिट्टी को अपारा बोला जाएगा किंतु ये कैसा अनपरह है नबी तथे अपरम दूसरा है ही नहीं इसका कोई कार्य भी नहीं इसका कारण भी नहीं कार्य भी नहीं अपूर्वकर के कारण कारणत्व तो का निषेध है और अनपर के कार्यत्व तो का निषेध है वो तो किसी का कार्य भी नहीं बनता और किसी का कारण भी नहीं बनता कारण बनने वाला विशिष्ट ब्रह्म है जो मात्रा वाले जो ब्रह्म होते हैं जो प्राज्ञाधी रूप में पड़े हैं पाद वाले वो बनेंगे कारण बनने वाले वो हैं कि जो अमात्र प्रण चतुर्थ पाद से अभिन्न जो ये अमात्र प्रणव वो किसी का कारण भी नहीं है और किसी का कार्य भी नहीं है कार्य रहित है वो किसी का कार्य भी नहीं है। ऐसा प्रनाव, वो प्रणव अव्यय व्यय रहित है विनाश रहित है उसका विनाश नहीं होता ये कहा ठीक उत्तमाधिकार नाम किसा तर ही प्रणब ये टीका में कहते हैं ये तो पूर्व में तो हो गया मध्यम अधिकारी और अधिकारी के लिए हो गया प्रणबो या परम ब्रह्म प्रणब परस्मृत मंदअ अधिकारी मध्यम अधिकारी की दृष्टि से है प्रणव की उपासना करते हैं पर ब्रह्म मान करके अपरम ब्रह मान करके किन्तु उत्तम अधिकारी के लिए प्रणव कैसा रहेगा यह शंका है उत्तमा अधिकारणाम कृदृषा तर ही सम्यक ज्ञान गोचरो फिर उत्तम अधिकारियों का किस प्रकार प्रणव सम्यक ज्ञान का विषय बनेगा तत्रह कहा उनके ज्ञान का विषय इस रूप से बनता है प्रणव उत्तम अस रूप में अनंतर इस रूप में ज्ञान का विषय बनता है प्रणब ऐसा मानते हैं वो ठीक है ब्रह्मात्मना प्रणवो मंद मध्यमाधिकारीणोर्धेयता उपगछति पूर्वाधम व्याचे इति परापरब्रम्ह रूप से पर ब्रह्म रूप से अथवा अपरब्रम रूपे आत्मा मैंने रूप स्वरूप पर ब्रह्म अथवा अपर ब्रह्म स्वरूप जो प्रणव है मंद मध्यमा देयता परापरब्रम्ह रूप से मध्यम अधिकारी और मंदाधिकारी के लिए धेयत्व को प्राप्त होता है उनका पर ब्रह्म या अपर ब्रम्ह क्यों उनको एक आलम्बन देना है एकाएक उस निर्गुण निराकार में वृत्ति बनने वाली नहीं मिलती दे को प्राप्त होता है उपास्यत्व को प्राप्त होता है यदि पूर्वार्धम चेष्टे कारिका का जो पूर्वार्ध भाग है उसकी व्याख्या करते हैं कहा परापरे ब्रह्मणी प्रणब परापरे ब्रह्मणी प्रथमा के दो वचन पर अथवा अपर ब्रह्म परम परापरे ब्रह्मी ब्रह्म ब्रह्मी ब्रह्मां ऐसा बनेगा सप्तमी मत समझना इसको ये प्रथमांत है द्विवचन है परापरे ब्रह्मणि जो और दोनों दोनों दोनों के है मात्रापादेशु आत्मा क्षीणु मत्रपादेश पूर्व कारण इति अपूर्व इत्यादि इधत क्षीणेश प्रणब पर्थत प्रणव परापरे ब्रह्मी पर प्रणवी अये परापर ब्रह्म प्रणवी है कब मात्रा, पादेशु मात्रादेश जो मात्रा ओंकार की मात्राए चल रहे थे आत्मा के पाद चल रहे थे जब समाप्त होंगे उस काल में उस काल की बात है छिड़ेशु मात्रा पादेशु इधर पाद समाप्त हो जाए तृतीय पाद तक के समाप्त हो जाएंगे उधर तृतीय मात्रा तक वो भी समाप्त हो जाएगा वो भी समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात छिड़ेशु मात्रा पादेशु मात्रा आत्मा के पाद हैं ओमकार की मात्राएं समाप्त होने पर पर आत्मा वो पर आत्मा ही होगा पर ब्रह्म होगा वो स्थिति में ब्रह्म ब्रह्मी न पूर्व कारण अमश्य वो क्या होगा जिसका कारण पूर्व में नहीं है अपूर्व शब्द का अर्थ करते हैं कारिका में अपूर्व शब्द है न पूर्व कारण पहले इसका कारण नहीं है अपूर्वम कारण न पूर्व अपूर्व न समास है माना पूर्व का कारण कारण जिसका नहीं है अश्य अपूर्व है पूर्व नहीं है जिसका कारण पूर्व कारण नहीं है जिसका उसको अपूर्व कहा ना अनंतरम न अश्य विद्युत इससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं इसलिए अनंतर है। जिसके अन्य अपने से अन्य होता वो अंतर कहलाएगा ना अषय अंतरम इस प्रणब से के भिन्न जातियम किंचित विद्यत कुछ भी नहीं है इसलिए अनंतर अंतर तथा बाह्यम अन्य नीद्यते दे अपने से बाह्य कोई वस्तु नहीं है इसलिए वो अबाह है अपरम कार्यम ऐसा नीद्यते अनपरा अपरम माने कार्यम कार्य जिसका नहीं है तो कार्यकाल भाव से रहता है वो अमात्र प्रणब और तुरिया तुरिया जो आत्मा है वो कार्यकाल एक ही है वो कार्यकाल भाव से रहता है कार्य रहता है अपरम माने कार्यम अपर शब्द कहता कार्यम कार्य का में अनपरम शब्द है न समाज है ना अपरं, अपरं न अपरम अनपरम अपरम कार्यम ऐश्य अन विद्यते कार्य जिसका न हो उसको इत अनपरह अनपरह होता है क्यों सब सबा भ्यंतरोजा साइंद और स्तुति का उदाहरण दिया वो बाहर भीतर सर्वत्र एक ही है अजन्मा है साइंद व घनवत जैसे नमक की डल्ली में कहीं से भी चाटे खारापना ही होता है चाहे बीच में से लें चाहे ऊपर से लें नीचे से लें दाया बाया कहीं लें वह ऐसा है इस प्रकार ये भी कैसा हो जाता है ज्ञान तो स्वरूपी ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ नहीं है चेतन ही चेतन है जहां से भी देखें विचार में देखें चेतन तत्व तो ही मिलेगा अन्य कुछ नहीं मिलेगा ये कहा ठीक है उत्तमाधिकारीणस्तु सर्व सर्वविशेष शून्यम एक रस प्रत्यकूत यद्रह्म तद्रूपेण प्रणव भवति इति उत्तरार्थ में कारिका का जो उत्तरार्थ भाग है उसका तो विभाजन करते हैं कहा क्या बोल करके परमार्थ इत्यादि शब्द से कहना चाहते हैं ये इसी शब्द से बोलना चाहते हैं उत्तराधिकारी के लिए तो सर्व विशेष कोई विशेष नहीं है सारा विशेष का निषेध करने वाले सर्व विशेष शून्यम एक रसम हमेशा एक ही स्वरूप है जिसका बदलता नहीं है न बढ़ता है एक रस एक स्वभाव प्रत्येक अपने आत्मस्वरूप है जो अपने से भिन्न नहीं जो भिन्न चाह रहा है वो अपने ही स्वरूप को प्राप्त करता है प्रत्येक भूतम यद ब्रह्म जो आत्मस्वरूप जो ब्रह्म है तद रूपेणा प्रणव सम्यक ज्ञान अधिकम होती उसी ब्रह्म रूप से प्रणव जो है सम्यक ज्ञान क्या विषय बन जाता है अधिकम व्योग समय ज्ञान का विषय प्रण होता है ब्रम रूप से आत्मरूप से होता है इति इत्यादि भाषण कहा था, था। परमार्थतःेशु मात्रा पादेशु वास्तव देखें तो मात्रा और पाद की छीण हो जाने पर आत्माओं के मात्रा पाद चल रहे थे ओंकार के मात्रा चल रहे थे समाप्त होने पर तृतीय मात्रा तृतीय पाद तक समाप्त होने के पश्चात पर आत्मा ब्रह्म पर आत्मा ब्रह्म यह आत्मा ही पर है ऐसा ज्ञान हो जाता है उसको न पूर्व कारण इत्यादि कार, कार, से इत्यादि कारण से रहित कार्य से रहित अन्य से रहित ऐसा सिद्ध हो जाता है अर्थे प्रमाणम सोचते है कारण भी नहीं कार्य भी नहीं अन्य भी नहीं इत्यादि कैसे सिद्ध होगा प्रमाण देते हैं श्रुति प्रमाण देते हैं सबा भ्यंतरो ज सावत इत्यादि श्रुतियां हैं ऐसा है बाहर भीतर एक रस है वो कहीं अभाव नहीं है है उसका जैसे की डल्ली होती उस प्रकार इत्यादि इत्यादि कहा ठीक प्रत्यत्म आपन्न तोर आहा तत्त जिस जिसंकार के विषय में ऐसा कहा यद ओंकार से प्रत्येगा जो आत्म भाव को प्राप्त हो ओंकार है उसके लिए विशेषण लगाया था अपूर्व अनपर अना अबा इत्यादि जो विशेषण लगाया गया था यद ओंकार से जो विशेषण इत्यादि है यदि विशेषणम आगे जाके हम नहीं होगा ओंकार से प्रत्युगात्म तो आप ओंकार जो है ना प्रत्यगात्म भाव को प्राप्त हुआ तुरीय तुरीय भाव को प्राप्त हुआ ओंकार अपूर्वत्व अनंतरत्म इत्यादि विशेषण उत्तम यद विशेषण उत्तम ये विशेषण कहा गया आत्मा तेतु तत्र हेतु हेतु बोल कारण बतलाते हैं ये विशेषण क्यों दिया उसको अपूर्वम, अनंतरम इत्यादि क्यों विशेषण दिया गया अनपरम इत्यादि विशेष क्यों तो कहते हैं कारिका में कहते हैं ह्यादीर ह्यादीर ज्ञात्वा ्याद्यम प्रणव्युतेणवो हादमि प्रणवम ज्ञावा ब्यश्ते तदनंतर जो अमात्र प्रणव है जो अपाद आत्मा के साथ एकत्र करके कहा गया प्रणव जो तुरी अपाद मान अपाद नहीं, नहीं प्रणव वो कैसा है प्रणव सर्वस्व आदि सबके उत्पत्ति कारण है कल्पित वस्तु का उत्पत्ति के लिए अधिष्ठान की आवश्यकता है रज्जु हो तो सर्प की उत्पत्ति होगी रज्जु न हो तो सर्प की उत्पत्ति नहीं हो सकती ये सारा संसार कल्पित है तो ये सर्वस्व प्रणवो ही आदि ही मानी अस्मात्णा राज्य कारण से ये प्रणव सबके आदि है उत्पत्ति कारण है उसी में कल्पित है सारा और मध्य माने स्थिति भी वही है उसी में रहना है उन्होंने और अंत विनाश भी उसी में होना है जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति आदि की आदि भी वही है और अंत भी वही है मध्य भी वही है स्थिति भी है आदि मध्य अंत मध्य शब्द है स्थिति तथे, तथे जैसे प्रणव आदि है उसी प्रकार मध्यांत भी प्रणवी है एवं ही प्रणब ज्ञातवा सबकी कल्पना का अधिष्ठान रूप से उस आत्मा से अभिन्न प्रणव को जानता हो अमात्र प्रणव को जानता हो जानकर मान साक्षात्कार करके अर्थ होगा ज्ञापन तो साक्षात्कार करदनतरम उसे भी प्रवेश हो जाता है तद्रूप हो जाता है तदनंतरम वैष्णु विशेषण अशुव्याप्त धातु है उसे भी हो जाता है ठीक है कहते हैं यथोक्त तो विशेषण प्रणब प्रत्यंशम प्रतिपत्ति कृत कृत्य होती तो चार विशेषण जो पूर्वकारिका में दिया है अपूर्व अनपरम अनंतरम अबाही चार विशेषण है और अव्यय भी है पांच विशेषण है पूर्वकारिका यथोक्त विशेषण थो पूर्वोक्त जो पूर्वकारिका के विशेषण ध्यान देना पूर्वकारिका पूर, के उत्तरार्थ में जो पांच विशेषण दिया गया है यथोक्त विशेषण थो प्रणबम उस विशेषण वाला जो प्रणब है पांच विशेषण वाला जो प्रणब है प्रत्यंचम प्रतिपद्य उसको आत्म रूप से स्वीकार करके मान करके ओम को अलग समझे तो काम नहीं बनेगा आत्म रूप से प्रत्यंचम अंतरात्म रूप से प्रतिपत्य प्राप्त करके यही आत्मा है ऐसा समझ करके कृत कृतो कृत्यो बहती इत्या कृत्य कृत्य हो जाता फिर उसको कोई प्रयोजन सिद्ध करना रह नहीं जाता कृतम कृत्यम यह न कृत्यम कार्यम जितने भी कार्य था कृतम ये न कर लिया जिसने वो कृत कृत्य सारा कार्य कर लिया और कोई कार्य को रहा नहीं वो कृत कृतिक हो।, हो जाता ऐसा हो जाता है कहा एवं ही प्रणवम ज्ञातवा तदनतरम यही कहा इस प्रकार प्रणव को जानकर इस प्रकार जानना मने सबका आदि मध्य अंत वही है इत्यादि जान करके फिर उसे में प्रवेश कर जाता है एक हो जाता है यह अर्थ है पूर्वार्धम व्याकरोदी कारिका का जो पूर्वार्ध भाग है सर्वस्य प्रभोह मध्य अंत इसका व्याख्या करते हैं आदि इत्यादि आदि मध्य अंत जो आदि मध्य अंत तीन शब्द कहा कारिका में क्या है वो उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि मध्य अंत का अर्थ उत्पत्ति स्थिति लय सर्वस्व सबका एक का नहीं सारे संसार में कोई भी वस्तु है सारे कल्पित है जैसे रज्जू में भाषते हैं सर्प उत्पन्न में वही होता है स्थिति भी रज्जू के सत्ता में जी रहा हो तो अगर रस्सी धीरे से निकाल दिया जाए तो सर्प नहीं रहेगा स्थिति भी नहीं उसकी लय भी जब ज्ञान होगा ये रज्जु है करके सर्प कहा मरा कहा गया सर्प भाग्य चला गया वहां से नहीं उसमें मर रहा उसने लय भी उसी में होना कल्पित पदार्थों के उत्पत्ति भी अधिक अधिकारण में है और स्थिति भी अधिकारण में है और लय भी अधिकारण में होता है कोई भी ऐसा ही है घट घट कल्पित है रजू पर जैसा ही है कैसे वो तो मिट्टी में उत्पन्न होना है मिट्टी में ही रहना अगर मिट्टी मिट्टी निकाल दें घर से तो घर जीवित रहेगा नहीं रहेगा मिट्टी में उत्पन्न होना मिट्टी के बिना हो ही नहीं सकता वो मिट्टी में होना उसका अधिकरण है मिट्टी और मिट्टी में ही रहना है और जब फूटेगा तो क्या बनेगा मिट्टी ही बनना है उसमें नाश करेगा तो मिट्टी बनना है मिट्टी से अतिरिक्त है नहीं इसलिए बातचार अमणम बिकारो नाम इत्यादि प्रतिकाय सतु ये शांत है जो भी कार्य वर्ग मानते हैं शब्द प्रयोग होता है मिलने वाला नहीं है एक आपका विश्वास दृष्टि है व्यवहार दृष्टि में आप बह जाते हैं अलग है अगर विचार दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी चीज मिलने वाला नहीं है हो जाएगा वो कारण रूप में दिखाई देगा फिर वो भी उसके भी अपने कारण रूप में दिखेगा फिर उसके भी कारण रूप में चलते चलते चलते अंतिम कारण वही निर्विशेष प्रमय हो जाएगा उससे में कल्पना हो जा सकती कहीं से भी चलिए आप कोई भी कार्य को लेकर चलिए पहले तो अपने कारण दिखाई देगा लय फिर उसका लय होगा उसके कारण में उसका लय उसके कारण में करते करते करते अपनी बुद्धि लगा दी जाइए में वो निर्विशेष आत्मा में ही लय हो कहीं से भी पहुंच जाएंगे वही पहुंचेंगे अच्छा तो भाष्य में कहा आदि मध्या मान उत्पत्ति स्थिति प्रलय सर्वस्व संपूर्ण जगत जो भी है जो दो प्रकार के जगत दि, दिखाई पड़ता स्थावर और जंगम रूप में दिखाई पड़ता है माने एक तो चलने वाले हैं एक अचल हैं दो प्रकार के जगत हैं ये सारा जगत मिलाकर के सराचर जगत की उत्पत्ति स्थिति पर्याय का स्थान वही है सबका वही है क्यों कैसे ये दृष्टान्त उत्पत्ति आदि का स्थान कल्पित पदार्थों का आधारित अधिकारणी स्थान होता है उत्पत्ति आदि का कैसे माया हस्ती रज्जु सर्प मृगतृष्टिका स्वप्नादिवत उत्पत्तिमा वेदादि प्रपंच से यथा मायाव्यादय कहते हैं, देखो क्या माया रूपी हस्ती है जादूगर ने एक हाथी बना दिया वो तो माया हस्ती है वो वास्तविक हस्ती नहीं वो माया हस्ती कहते हैं उसको जादूगर ने हमारी दृष्टि को बांध दिया एक टीन का आदि उठा दिया हमको वो हाथी दिखने लग गया हमारे नेत्र बंद कर देता वो यही काम करता और कुछ नहीं करता माया हस्ती अथवा रज्जु सर्प रजु में सर्प बुद्धि हो गई है अथवा मृग दृष्टि का मरूभूमि में जल बुद्धि हो रही है अथवा स्वप्न के पदार्थ हैं, आदि से और भी बहुत सारे हैं जैसे सुप्ति में रजत है बहुत सारे भ्रम स्थल जितने हैं सारा भ्रम स्थल जितने हुआ, उत्पद्य मान से जैसे उत्पन्न हो लगते हैं वास्तव में उत्पन्न होते ही नहीं उत्पद्य मानस स्वप्नादिवत उत्पद्य मानस स्वप्नादि के समान उत्पद्यमान है ये जागृत जगत भी ऐसा ही है उसके समान है प्रतिमान से वेदादी प्रबंध आकाश आदि प्रबंध आकाश वायु तेज जल पृथ्वी करके हम जो व्यवहार कर रहे हैं ये जैसे माया हस्ती है जादूगर के बनाया गया हाथी वैसे ही है ये मकान दुकान जो भी ऐसे ही है जिसके लिए हम मरते हैं सब ऐसे ही है वेदादी प्रबंध से यथा मायावी उनका स्वरूप क्या आता है जय माया हस्ती जो होगा उसके स्वरूप माया भी जादूगर स्वरूप है उसका उसी में कल्पना है उसकी जादूगर ही उसका स्वरूप है और रज्जू में सर्प दिखाई देता है तो सर्प का स्वरूप रज्जू ही है और मरुभूमि में जल दिखाई दे तो जल का स्वरूप मरुभूमि है ऐसा और स्वप्नादि जो भी दिखाई पड़ता है स्वप्न दृष्टा के स्वरूप ही है इत्यादि इसी प्रकार जो बाह्य जगत में ऐसा ही है कल्पित कल्पना है किसमें उस प्रणब में मैंने आत्म अभिन्न प्रणब में कल्पित है ये कहा आदि मध्य अंत जैसे इनका अपने अपने अधिकार अधिकारम होना यह संपूर्ण जागृत आदि जो जगत का कल्पना उस आत्मा में है एवं ही प्रणवम आत्मान माया मायावी आदि स्थानीय ज्ञातवा इस प्रकार से प्रणव रूप जो आत्मा है अमात्र प्रणब अतुरी आत्मा को एक करके कहा गया प्रणवम आत्मान प्रणवरूप आत्मा को मायावी आदि स्थानीय माया और रज्जु सर्प लेंगे तो रज्जु और मृग का जल लेंगे तो ये क्या होगा मरुभूमि और इत्यादि स्थानीय ज्ञातवा ऐसे जान करके इन जगत प्रपंच को ऐसा कर मायावी स्थानीय प्रणवम आत्मा नं ज्ञातवा उस आत्मा को ऐसा अधिकरण रूप में समझ करके एक कल्पना के आधार रूप में समझ कर संपूर्ण कल्पना का आधार आत्मा है ऐसा समझकर तत्देव वैष्णुते तदनंतर ज्ञान या अंतर में नहीं पहले ज्ञान होगा बाद में प्रवेश करेगा ऐसा नहीं अगर ज्ञान काल में प्रवेश नहीं हो पाया तो आगे प्रवेश होने की संभावना भी नहीं है क्यों सूर्य उदय होते होते अंधेरा नहीं भागता हो तो अगले क्षण में वो सूर्य अंधेरे को भगाएगा कोई विश्वास नहीं है सूर्योदय होना और अंधेरे का भागना कौन आगे पीछे होता है पहले अंधेरा भागता है या सूर्य पहले उदय होता है समकाल है अगर भिन्नकाल मानेंगे तो काम नहीं चलेगा पहले अंधेरा भागता हो तो सूर्य की आवश्यकता नहीं है बाद में सूर्योदय होता हो अगर पहले सूर्योदय होता हो अंधेरा बाद में भागता हो तो सूर्य तो उसको भगा नहीं सका वहां भी व्यर्थ है समकाल में होता है ठीक इसी प्रकार या ज्ञातवा गर्थ है तक्षणादेव का उसी क्षण में जिस क्षण में उस कल्पना के आधार को समझता है ठीक उसी क्षण में ही तदाप भाव व्यस्त हुआ आत्माभाव को ही प्राप्त होगा आत्मभाव को ही प्राप्त होगा जो शरीर आदि बुद्धि समाप्त तो हो जाएगी आत्मभाव में पहुंचेगा ये अर्थ किया ठीक से देखें यथोक्त विशेषण माने क्या जो टीका में पूर्व टीका में कहा था यथोक् विशेषण प्रणबं हो प्रत्यचंपेश पूर्वाद उत्प्यम सेथोक्तवाधीनापूर्ण जो भी उत्पन्न होते हैं उत्पादन उत्पत्ति स्थिति उत्पत्ति स्थिति लय यथोक्त प्रणवाधीना पूर्वोक्त तो जो चार विश्व पांच विशेषण से युक्त जो प्रणव है उसके अधीन है उसी में उत्पन्न होना उसी में स्थित रहना उसी में लय होना है अतः इसलिए तस्व उत्तम विशेषण युक्त इसलिए जो तो उसकी जो प्रणव का विशेषण दिया था क्या पांच विशेषण अपूर्वम अनुपरम इत्यादि अनंतरम अबा अव्यय विशेषण ठीक है ठीक हो जाता है पूर्वकारिका का विशेषण ठीक हो जाता है तो त्र परिणामवादम ब्यावरते विवर्तवादम देते उदाहरण थे देखो उत्पन्न होता है देखो परिणाम बाद में परिणाम बाद में क्या होता है जैसे दूध दही बन जाता है तो दही बनने के बाद फिर दूध नहीं बनेगा वो तो यहां परिणामवाद नहीं लेना विवर्तवाद लेना कहते हैं आत्मा बिगड़ करके जगत बन गया हो यह मत समझना प्रणगुरूप आत्मा बिगड़ा जैसे दूध बिगड़ करके दही बनता हो और उस काल में दूध नहीं रहता किस काल में दही बनने पर आत्मा समाप्त तो हो गया जगत बन गया ऐसा मत समझना यह विवर्तवाद है या दृष्टि बदल जाती है वस्तु बदलती है यह तो विवर्तवाद ऐसा है रज्जु पड़ी रहती है किंतु तो दृष्टि बदल जाती है दूध का दही बनना जैसा नहीं है रज्जु बिगड़ करके सर्प बन गया हो ऐसा नहीं है तो विव्रतवाद यही कहना चाह रहे हैं तत्र है। परिणामवादम को व्यावृत्ति कर अलग करके विवर्तवाद ही तो उदाहरण दी विव्रतवाद का उदाहरण देना चाहते हैं उस विषय में आत्मा एम ही सब की कल्पना के माने आदि मध्य अंत है विवर्तवाद का दृष्टान्त देते हैं कि क्या माया हस्ती ये विवर्तवाद है माने जादूगर को हाथी समझना विवर्तवाद है जादूगर वहां और कुछ नहीं है मरुभूमि को जल समझना विव्रतवाद है उसको कुछ, कुछ समझना मरुभूमि बिगड़ के जल बने ऐसा नहीं है इत्यादि ये माया अस्ती आदि कहा कहा तत्र तक नंबर प्रणव से जगत उत्पादक तो जो प्रणव रूप आत्मा में जगत की उत्पत्ति मना मने वास्तव में उत्पन्न होना नहीं अज्ञान के कारण से दिखना जगत के उत्पादकत्व में एक बताया विभत्तवाद का दृष्टान्त दिया भाष्यकार ने जो दृष्टान्त दिया है चार दृष्टान्त विव्रतवाद से दिया परिणामवाद से नहीं कहा अच्छा अतः मा अनेमाश अनेकबोधनाथम कद अनेक बोधनार्थम अनेक, अनेक उदाहरण क्यों दिया एक ही उदाहरण देते थे उदाहिए ने चार चार उदाहिया मे रज्जुसर्प मृगतृषि स्वप्नादी इदार दृष्टान इत्यादि बता दिया तो क्यों तो कद अनेक उदाह उत्पति मान से अनेक विधत्वत्व या संसार अनेक रूप में उत्पन्न हो रहा है भिन्न भिन्न प्रकार से उत्पन्न हो रहा है इसलिए अनेक उदाहरण दिया गया अनेक उदाहरण भाष्यकार जो अनेक उदाहरण दिया है वह उत्पद्य मान से अनेक विधत्व उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के हैं इसलिए अनेक प्रकार के उदाहरण दे दिया प्रणव से प्रतीकात्मत्व प्राप्त से अभिकृत से जो प्रणव है प्रतीकात्म भाव को प्राप्त हुआ अभिकृत से वाया शक्ति जगत हेतुत्व जो प्रणव है अपने माया के शक्ति के बल पर जगत का कारण बनता है जैसे जादूगर जादू का कारण बनता है अपने माया शक्ति के, के, के आधार पर दृश्यमान विषय माया से पैदा करता है ठीक इसी प्रकार प्रणव भी अपने माया के शक्ति के बल पर प्रणमाने आत्मा उस अज्ञान है उस शक्ति के आधार पर प्राप्त से उस जो तो जगत है ना अविकृत हृत ही बनाता है विकृति होकर के नहीं बनाता अभिकृत्य सही वह सो माया शक्ति प्रसाद अपने माया रूपी शक्ति के बल से जगत हेतु तो तुम इस तरह दृष्टांत माह इसमें दृष्टांत दिया यथा माया भी आदि जैसे माया भी आदि होते हैं जादू जादू दिखाने वाला जो जादूगर होता है अपने एक मंत्र आदि माया है उसके पास उसके द्वारा पदार्थ दिखाई दिखाई देगा न होता हुआ दिखाई देगा ठीक इसी प्रकार यथा माया भी यही टीका भी कर जैसे जादूगर है मायावी है स्विकारम अंतरेणा अपने बिगड़ता नहीं वो कुछ भी नहीं ज्यो कहते बैठा हुआ है खेल दिखाने के लिए बैठा हुआ है स्विकारम अंतरेणा अपने बिकार के बिना ही ना कि उसके बिगड़ गया जादूगर बिगड़ गया और ये दिखने लग ऐसा नहीं होता और उसके बाद और साधन भी कुछ भी नहीं और कुछ लाया हो जो दिखाता हो वो भोले में लाया हो भी नहीं केवल जादूगर है वहां यथा माया अभी जैसे जादूगर होता है स्वगत विकारम अंतरण अपने में कोई विकृति किए बिना ही अपने कोई विकार नहीं बना विकृति नहीं करता वो बिगाड़ता नहीं अपने को बिगाड़े बिना ही मा, माया हस्त आदि इंद्रजाल माया के कारण हस्त आदि माया हस्ती माने जादूगा हती दिखाता है इंद्रजाल से इंद्रजाल है सो मायावसादे वेतु अपने माया के कारण ही हेतु बन जाता है जादूगर और कुछ नहीं वहां बनाने के जो हाथी आदि बनाता है उसकी माया है वहां जब छोटे से मा, जादूगर माया भी इतना काम कर सकता है वो तो बहुत बड़ा जादूगर है अथवा यथावा रज्वादय रजवादी जो है ना अपने बिगड़े बिना ही सर्वादि बनाते हैं यथावा रज्वादय स्वगत विकार बिहार रजवादि भी अपने में विकृति किए बिना ही सो अज्ञानादे अपने अज्ञान से रज्जु के अज्ञान से सर्व पैदा होता है सो अज्ञान आदि व अपने अज्ञान से ही सर्वादी हेतु तो सर्वादि के कारण बनते रज्जुआदि तथा उसी प्रकार अयम आत्मा प्रणवभूत हो ये आत्मा जो प्रणव स्वरूप आत्मा प्रणव रूप से कथन किया जा रहा है जिस आत्मा का ये आत्मा व्यवहार दशायाम व्यवहार काल में जो जगत दिख रहा है व्यवहार दशायाम व्यवहार काले व्यवहार अवस्था में स्व अविद्या अपने अज्ञान से सर्वस्व हेतु संपूर्ण जगत चराचर जगत का कारण बन जाता है वर्तवाद का सहारा से कहा अतो युक्तम तस् परमार्थ अवस्थायाम पूर्वोक्त तो विशेषणत्व इत्यार्थ इसलिए उसके जो पारमार्थिक स्वरूप जब देखेंगे तो कोई वस्तु है ही नहीं जब रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा था वो पारमार्थिक आपका विचार नहीं था पारमार्थिक विचार क्या होगा वहां परमार्थ काल क्या है रज्जु का जानना जब उस आत्मा को जानेंगे तो क्या होगा वो पूर्वोक्त तो विशेषण वाला हो जाएगा अपूर्व अनुपरम अन्तरम अवाह्यम अव्ययम इत्यादि पूर्वोक्त विशेषण पूर्वकारिका में जो विशेषण लगाया है एक अतो युक्त मैंने उस आत्मा में आत्मा से अभिन्न प्रणब में परमावस्था वास्तविक अधिष्ठान जब देखेंगे आप कल्पना के अधिष्ठान परमावस्था उसे अवस्था में पूर्वोक्त विशेषण जो अपूर्वादि विशेषण लगाया था पूर्वकारि में तदवान हो जाता है एक दो नंबर की टिप्पणी अतः अविकारिण सतः सर्वव्यवहार हेतुवाद अविध्य अतकार अविकारी रहता हुआ विकृति किए अपने को बिगाड़े बिना ही अविकारी ना वसता अब अविकारी होते हुए ही सर्वव्यवहार हेतुत्वाद अविद्या केवल अज्ञान को लेकर के संपूर्ण व्यवहार का कारण बन जाता है जैसे जादूगर का दृष्टान्त दिया और रज्जु सर्प का दृष्टान्त दिया रज्जु बिगड़ करके सर्प नहीं बनना है मरूभूमि बिगड़ करके जल नहीं बनना है इत्यादि ठीक है एवं एवं इत्यादि कहा प्रणब आत्मायाद पूर्वोकम का, का पूर्वोक विशेषण संपन्नम इत्यादि एवं सनम पांच विशेषण सेन्न ओंकार ज्ञान मुक्ति हे तो सहायातरापेक्षा नक्षण ज्ञान जो है न मुक्ति का कारण जान है उसके लिए कोई सहयोगी की आवश्यकता नहीं है ज्ञान अपने उत्पत्ति के लिए तो कुछ सहयोगी चाहेगा साधन चाहेगा किंतु तो जब ज्ञान उत्पन्न होगा माने उसका आकार ब्रह्मागार वृत्ति बन जाएगी देहाकार वृत्ति को करने वाली ब्रह्मागार वृत्ति बन जाएगी कोई ज्ञान है उत्पन्न होने पर किसी की सहायता नहीं मुक्ति अपने फल जो मुक्ति देने में स्वतः समर्थ है तक्षणादेव का ज्ञान हो गया कि बस उसी काल में मुक्ति है यह नहीं कि अन्य कोई सहयोगी चाहिए उसको नहीं देखा ज्ञान से मुक्ति है तो ज्ञान से मुक्ति का कारण जो ज्ञान है जो ब्रह्माकार वृत्ति मानते हैं कोई ज्ञान उसको सहाय अनंतर अपेक्षा नास्ती अन्य सहायोग की अपेक्षा नहीं है दीपक जो जैसा है ज्ञान जैसे दीपक होता है ना अपने जलने के लिए तो बहुत सारे सहयोगी आवश्यकता है उसके उसके लिए दीपक यह चाहिए दी, दिया चाहिए मिट्टी का हो तांबे का हो कोई भी दिया चाहिए तेल चाहिए बत्ती चाहिए माची आदि का घर्षण आदि बहुत सारी क्रिया है किंतु तो अगर प्रकाश जल गया दिया प्रकाश प्रकाश जलने के बाद अपने उसका काम करना है वस्तु का प्रकाशन करना उसके लिए किसी की अपेक्षा नहीं करेगा ठीक ऐसे ज्ञान भी ऐसा ही अच्छा तीन नंबर मोक्ष उत्पादन है मोक्ष हेतु माने मोक्ष उत्पादन है मोक्ष उत्पादन में उसका फल है मोक्ष तो उसके लिए कई सहयोग की अपेक्षा नहीं रखता एक जिस क्षण में ज्ञान उसी काल में मोक्ष जिस जैसे जिस काल में सूर्योदय उसी काल में अवना इस तरह तत्व तदात्म भाव व्यश्नते एक तदात्म भाव इतना तत्शबन अपूर्वादि विशेष परमा वस्तु परमृश्यते ये तदात्म भाव का अर्थ किया लेना है तत्शब्द के द्वारा तदात्म तथा या तद का अर्थ लेना है अपूर्वादि विशेषण वाला परमार्थ वस्तु जिसमें पांच विशेषण है ऐसे जो परमार्थ वस्तु है सच्चिदानंद आत्मा उसको लेना प्राप्त करता है है ये तो आता समय हो गया यह करते, करते हैं ओम हैद्रुणे भी पश्यक्ष Om sham pe sham